मूर्तिभागिने वो मृत जाय दक्षिणा मूर्ति शांति शांति शांति, शांति मुंडकोपनिषद इसमें सृष्टि प्रकरण का विचार चल रहा है अधिष्ठान का ज्ञान अध्यस्थ के माध्यम से ही करवाया जाता है जिस व्यक्ति को रज्जु में सर्प दिखा और वह व्यक्ति भय से पलायन किया उस सर्प भयग्रस्त व्यक्ति को अगर रज्जु का अनुभव करवाना है तो जहाँ सर्प देखा है उसी को ही दिखाना पड़ेगा यह सर्प जो दिख रहा है वास्तव सर्प नहीं है ये रज्जु ही है इसी प्रकार की वास्तव ब्रह्म जिसको जगदाकार में दिख रहा है तो ये जगत यही वास्तव ब्रह्म है हमको भ्रांति से जगत रूपेणा दिख रहा है ये बोधन करवाना शास्त्र का तात्पर्य है जैसे रज्जु में भ्रांति से जो सर्प दिख रहा है वो सर्प का ज्ञान करवाना कोई आवश्यक नहीं है उससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि सर्प तो वास्तव है ही नहीं रज्जु का ज्ञान होने से सर्प भय से मुक्त हो जाएगा इसी प्रकार की यह जगत जो दिख रहा है शास्त्र वही बोधन करवाएगा ये जगत वास्तव नहीं है ये ब्रह्म ही है तो भ्रांति से हमको दिख रहा है ये जगत दिख रहा है जैसे रज्जु में सर्प भ्रांति से दिख रहा है तो वहाँ रज्जु को दिखा दिखाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है प्रकाश ले आते हैं दिखता है हाँ ये तो रज्जु ही है इसी प्रकार की वो तो स्थूल भौतिक प्रकाश से रज्जु दिख जाती है यह किंतु इसी प्रकार के यह जो जगत दिख रहा है यह वास्तव वा ब्रह्म ही है इस प्रकार की ब्रह्म को दिखाने के लिए दिखाने के लिए अर्थात अनुभव करवाने के लिए रज्जु चक्षुर ग्राह्य है और चक्षु वस्तु ग्रहण करने के लिए प्रकाश सहकारी होता है कि रज्जु चक्षुर ग्राह्य है इसलिए चक्षु के द्वारा दिखवाया जाएगा किंतु यह ब्रह्म इसी प्रकार की इंद्रिय ग्राह्य नहीं है ज्ञान से ही यह ग्रहण होगा तो इसलिए ज्ञान करवाना ये श्रुति मौका तात्पर्य होता है जगत दिख रहा है ये वास्तव में नहीं है ये ब्रह्म ही है ये अनुभव करवाने के लिए जो जगत तो दिख रहा है वो कैसे आया वो सबका व्याख्यान सृष्टि के द्वारा का सृष्टि प्रकरण में सब कहा जाता है यह हम अष्टम मंत्र में ये देखे देख रहे थे तपसाची थे ब्रह्म वो ब्रह्म से अव्याकृत अर्थात सृष्टि अभिमुख हो गया माया उससे आगे अन्न के आगे प्राण प्राण अर्थात सूत्रात्मा आगे मन मन अर्थात हिरण्य गर्भ इस प्रकार के सृष्टि के क्रम ये कहा गया आगे हम लोग भाष्य में प्रथम पंक्ति में देख रहे थे अष्टादश पृष्ठ में ब्रह्मणों ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगत साधारण अविद्या काम कर्म भूत समय समुदाय बीजाकुर जगदात्मा अभिजात इतिषंग यह शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों शक्ति विशिष्ट जो हिरण्यगर्भ गर्भ सूत्र आत्मा उसकी उत्पत्ति होती है जैसे बीज से अंकुर अंकुर जिस समय में बी से होता है वो अंकुर में पूरा वृक्ष का संपूर्ण रूप नहीं दिख जाता है किंतु निश्चय होता है कि आगे यहाँ वृक्ष आने वाला है अभी तो अंकुर दिख रहा है इसी प्रकार की हिरोगर्भ अंकुरस्थानीय है टीका में नीचे से तृतीय पंक्ति में ज्ञान ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति अठित अधिष्ठिम विशिष्ट जगत व्यष्टिपम तधारण समिरूप सूत्रसकर्थ ज्ञान ज्ञानशक्ति और क्रिया क्रियाशक्ति ये दोनों का जो ये दोनों में जो अधिष्ठित है अधिष्ठित अर्थात विशिष्ट जगत व्यष्टि रूपम तस्य साधारण समष्टि रूपम प्रत्येक जीव में ज्ञान ज्ञानशक्ति है क्रिया क्रियाशक्ति है ये सब ज्ञान शक्ति क्रियाशक्ति तत्त जीव ये सब विशिष्ट ये जगत का व्यष्टि रूप हो गया इसका साधारण समि रूप समष्टि रूप सभी को मिला देने से जो समूह होगा कहा जाए वो सूत्र संज्ञ का समूह में भी एक तादात्म्य करेगा जैसे ये व्यक्ति में तादात्म्य करता है इसी प्रकार समूह में भी तादात्म्य करता है उदाहरण देने के लिए जैसे कहा जाता है कि एक ग्राम हुआ ग्राम में बहुत सारे ग्रामवासी हैं प्रत्येक ग्रामवासी अपने शरीर में अथवा ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार में घर में तादात्म्य करेगा अपना पत्नी पुत्र वो सबको कहेगा ये भी मैं हूँ इसी प्रकार की कोई व्यक्ति होगा जो ग्राम का मुखिया होगा अथवा राज्य का राजा देश का राजा जो होता है वो पूरा देश के साथ तादात्म्य करेगा अर्थात तो देश में कहीं कुछ होने से उसको लगेगा कि मेरा ही हो रहा है हानि हो रहा है तो मेरी हो रही है लाभ हो रहा है तो मेरा हो रहा है वो पूरा देश के साथ तादात्म्य करता है जिस समय में वो पूरा देश के साथ वो तादात में करता है वह राजा उस समय में वो स्वयं एक शरीर में है नहीं है है इसी प्रकार की यह जो हिरण्यगर्भ गर्भ विराट इत्यादि कहा जाता है ये स्वयं भी एक शरीर में रह कर के व्यवहार करता है किंतु उसका बुद्धि इसी प्रकार की है कि मैं सभी के साथ तादात्म्य करता हूँ जैसे हमारे पुराण में सब आता है ब्रह्मा जी का स्वभा होती है उसमें ब्रह्मा जी भी बैठे रहते हैं सभी देवता लोग बैठे रहते हैं और ब्रह्मा ये विराट है समष्टि रूप है समष्टि रूप है किंतु एक शरीर में वो भी स्वयं व्यवहार करता है इसी प्रकार की ये जो हिरण्य है वही जब स्थूल रूप ले लेगा हिरण्य का स्थूल रूप को क्या कहा जाएगा विराट तो जब सूक्ष्म रूपण रहा कहा था कि हिरण गर्भ वही जो स्थूल रूप ले लिया विराट वो भी एक शरीर होकर के व्यवहार करेगा सभी के साथ किंतु तादात्म्य करेगा अर्थात सभी मेरा है मैं हूँ इस प्रकार की मानेगा तो क्रिया ज्ञान शक्ति भी ही क्रिया शक्ति भी अधिष्ठितम जो विशिष्टम व्यष्टि रूप तस् साधारण समष्टि रूप ये हो गया सूत्र संज्ञ का सभी के साथ वो तादात्म्य करता है भाष्य में तस्मा च द्वितीय पंक्ति में तस्माच्च प्राणात्मनों मन संकल्प विकल्प संशय निर्णय आध्यात्मक अभिजाते तस्मा च प्राणात्मन यह जो पंचमी है प्राणात्मन अर्थात प्राण से मन की सृष्टि इस प्रकार की नहीं है यह जो पंचमी है अर्थात कालवाचक अनंतर को कथन करने वाला अर्थात तो प्राण की सृष्टि के बाद ये मन की सृष्टि होती है प्राण से अपादन पंच भी नहीं है इसलिए दो नंबर टिप्पणी देखिए प्राण वृत्ति अनंतरम मनोवृत्तिर आह शरीर में, में प्राण वृत्ति कार्य करेगी बाद में मनोवृत्ति इसलिए मंत्र में भी तो प्राण आगे मन कहा गया मन आख्यम और मन कहने से अंतकरण संकल्प विकल्प संशय निर्णय निर्णय अध्यात्मकम मनोबुद्धि सब ले लिया गया निर्णय यह किसका कार्य है बुद्धि की और संकल्प विकल्प संशय सब मन मनोबुद्धि दे दिया तो बाकी चार को भी ले लिया जाएगा मनुष्य चित्त बुद्धि से अहंकार ये भी सब साथ में आ जाएंगे अभिजाते तस्मा च तस्मात्थात अन्नाथ अव्याकृतात तो प्राणात्मन में जो पंचमी है वो अनंतर कालवाचक अनंतर ततोपि संकल्प पा, संकल्पाध्यात्मका मनस सत्यम सत्याख्यम आकाशादि भूतपंचकम अभिजाते हैं जो मन सृष्टि हो गया उससे कहते हैं कि आगे सत्यम सत्यम अर्थात तो सत्याख्यम आकाशादि भूतपंचकम ये जो मन हुआ हिरण्यगर्भ ये हिरण्य गर्भ से आगे जो सृष्टि होगा वो अपीकृत होगा ना पंचीकृत होगा पंचीकृत तो वहाँ जो सत्यम सत्यम अर्थात सत्याख्यम सत्याख्यम में क्या समझ होगा बहुप्रिय सत्यम आख्या यश आकाशादि भूतपंचकम अच्छा सत्यम बृहदारण्य को पिछद तीन नंबर टिप्पणी दिया है सच त्यच्च सत और इसमें पांच भूत आ जाते हैं सत कहने से तीन को लिया जाएगा त्यत कहने से दो को लिया जाएगा सत जो रूप वाले होते हैं कौन तीन भूत रूप वाले होते हैं तेज इसलिए सत शब्द से पृथ्वी जल तेज और त्यत शब्द से वायु आकाश सत्याख्यम भाष्य में सत्याख्यम आकाशादि भूतपंचकम् अभिजाते अभिजाते चार नंबर टिप्पणी दे दिए अभिजात पंचीकृतात्मना अभी पंचीकृत पंची का उत्पन्न उत्पत्ति कही जा रही है मनो जो भाष्य में दिया गया था मनो उसका अर्थ टीका में कहते हैं समष्टि रूपम विवक्षित जो प्राण कहा गया था अन्न से प्राण की सृष्टि हुई है ये प्राण शब्द से किसको कहा जाता था हिरण्य सूत्रात्मा और मन शब्द से हिरण्य सूत्रात्मा हिरण्य प्राण से सूत्रात्मा क्रिया शक्ति वाला और मन से हिरण्य ज्ञान शक्ति वाला तो प्राण समष्टि हुआ तो मन व्यष्टि होगा मनो भी समष्टि इसलिए कहते हैं समष्टि रूपम विवक्षित व्यष्टि रूप लोक सृष्टि उत्तर कालत्वात् व्यष्टि जीवों की सृष्टि होगी पंचकृत पंच महाभूत हो जाए आगे चौदह भुवन बनेंगे उसमें रहने के लिए जीव बाद में बनेंगे प्रथम आश्रय बनेगा बाद में आश्रयी आएंगे इसलिए व्यष्टि रूप जो जीव होते हैं वो लोक सृष्टि उत्तर काल आएंगे भाष्य में तस्मात् सत्याख्यात भूतपंच का अंड क्रमेण सप्तलो का भूरादय आगे कहा गया लोका सत्याख्यात सत्य शब्द से किसको लेना था भूतपंचकम सत्याख्यात भूत पंच कात् तो अभी भूत बन गए तो आगे अंड ब्रह्मांड तो ब्रह्मांड में क्या है कहते हैं सप्त लोका भू तेसु मनुष्यादि प्राणी वर्णाश्रम क्रमेण कर्माणि अभी लोक बनगे तो लोक में रहने वाले मनु ये प्राणी सब बनेंगे तेसु तेसु लोकेशु मनुष्यादि प्राणी वर्णाश्रम कर्मेण उनका कर्म मंत्र में तो प्राणियों का बात दिया गया नहीं लोक आगे कह दिया गया कर्माणि लोक कर्म आगे कह दिया गया तो ये जो जीवों की जो सृष्टि ये और नहीं कहा गया क्योंकि जीवों की सृष्टि जीव तो अनादि है उनके शरीर की सृष्टि शरीर जब लो को कह दिया गया उसमें शरीर भी ग्रहण हो गया मनुष्य आदि क्रम से प्राणी आ गए आगे मनुष्य हो गए तो वर्णाश्रम कर्म क्रम से उनके जो कर्म विधान किया गया है उसका संपादन करेंगे और कर्म करेंगे तत्जन्य फल होगा कर्मसू च निमित्त भूतेशु अमृतम कर्मजम फलम कर्मसु निमित्त भूतेषु कर्म ही निमित्त है किसका कहते फल का फल अमृतम कर्मजम फलम अमृतम अमृतम अर्थात कर्म फल अर्था नहीं दे करके नाश नहीं होगा इसलिए इसको अमृत कहा जाता है नहीं नाश होगा अवश्यमेव भोक्तव्य कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटि सतैरपी कर्म का फल तो अवश्य भू करना पड़ेगा यवत कर्माणी कल्पकोटिशतर भी न विनश्यति तावत फलम न विनश्यति इति अमृतम कर्म फल को कर्म फल को अमृत तो क्यों कहा गया कहते हैं कि तावत न विनश्यति यावत फलम न ददाती यत कर्माणी कल्पकोटिशतैर भी न विनश्यति कर्म फल दे करके नाश नहीं होगा ये निश्चय है पाँच नंबर टिप्पणी कहते हैं अच्छा न विनश्यति कर्म का फल नाश नहीं होगा कर्म फलम न विनश्यति नीनश्यति फलत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव न विनश्यति न विनश्यति का अर्थ कहते हैं फल्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव घट्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये कौन सा अभाव होगा अत्यंत अभाव घटतत्वावच्छि प्रतियोगिता का अभाव ये नदी अत्यंत अभाव होगा प्रश्न है उसका उत्तर आप लोगों से अभी तक नहीं आया प्रश्न था घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव घटा अभाव घट अत्यंत अभाव तो ये जो वचिन्न प्रतियोगिता का अभाव घटा अभाव कहते हैं ये कितने घट अभाव सकल घट अभाव इसी प्रकार की फल नहीं दे करके अगर कर्म नाश हो जाएगा तो फल हुआ नहीं फल नहीं हुआ तो कहते हैं फलत्व वचिन्न प्रतियोगिता का अभाव तो फलत्व वचिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये कौन सा अभाव है फल का अभाव कितने फल का सकल फल का तो फल का अभाव न भवती अर्थात फल तो, तो होगा ही होगा अगर एक घट रह जाएगा हम घट्वावच्छिन्न तो प्रतियोगिता का अभाव कह सकते हैं तो इसी प्रकार ही कहते हैं कि फलत्वावच्छिन्न तो प्रतियोगिता का अभाव न भवती अर्थात तो एक भी फल एक भी कर्म फल नहीं दे करके नाश हो जाएगा इस प्रकार की नहीं है कर्म का फल तो भोग करना पड़ेगा और जिसका कर्म है उसी को ही फल भोग करना पड़ेगा तो हमको किसी दूसरों का कर्म का फल का भोग नहीं करना पड़ता है और हम भी किसी दूसरे का कर्म का फल का भोग नहीं करते हैं ये सत्य जितना ग्रहण हो जाएगा और हम एक दूसरों को अपने दुर्गति के लिए अपने दुखों के लिए दोष नहीं देंगे उसने हमारे प्रति ऐसा कर दिया उसने कर दिया ये नहीं है हमको अपना कर्म फलभोग करना पड़ता है सत्कर्म करेंगे तो पुण्य उसे सुख होगा दुष्कर्म करेंगे तो दुख पाप उसे दुख होगा आगे सृष्टि प्रकरण में और कह रहे हैं सृष्टि करने के लिए यह तपस्या किया जाता है जैसे प्रजापति लोग सब पुराण में आता है सृष्टि तो करते हैं तो तपस्या करते हैं इतने वर्ष एकांत में जा करके वायु आहार करके शुष्क पत्र ये सब आहार करके तपस्या करते हैं आगे सृष्टि तो करते हैं तो संशय यहाँ भी होता है ये परमात्मा जो सृष्टि करते हैं यहाँ ईश्वर जो सृष्टि करते हैं वो इस प्रकार की तपस्या करते हैं अगर वो भी तपस्या करते हैं तो, तो मनुष्य और ईश्वर में अंतर क्या रहा ये सब संशय का उत्तर आगे देंगे भाष्य में उक्तम उक्तमे अर्थम उपसिहिर्षुर मंत्रो वक्ष्यमाणार आह उक्तम उक्त अर्थम जो सृष्टिक्रम पहले कहा जा रहा है सृष्टि वो ईश्वर से अभ्याकृत के माध्यम से हिरण्यगर्भ आगे लोक कर्म फल ये सब कहा गया यह अर्थ को उपसिहिर्षु उपसंहार करु उपसंगार करने का इच्छा में मंत्र है आगे जो मंत्र है वक्ष्यमाणार्थम बक्षमानो अर्थो यस्य मंत्रस्य से स मंत्र, मंत्र बक्ष्यमाणार्थ तम तो आह यह मंत्र अर्थात यह तो प्रथम खंड पूरा हो रहा है आगे द्वितीय खंड में सृष्टि का और अधिक कथन होगा यहाँ तो उपक्रम मात्र कर देते हैं तो वक्ष्यमाण अर्थ आगे द्वितीय खंड में आएगा इसको यह मंत्र कह रहा है यह ज्ञानमयं यर्व सर्विद्ञानम तप तस्मातम नाम चाते यद आकार हो गया यह नया पुस्तक में शायद ठीक होगा यह यहविद में ठीक है, है? सर्विद् ज्ञानमयं तप तस्मादेत ब्रह्म नाम रूपम चाएते यह सर्वज्ञ सर्वज्ञ अर्थात वो ईश्वर सर्वज्ञ कहने से सामान्यतया माया विशिष्टत्वेन तत्द व्यक्तित्वेन नहीं और सर्वविद कहने से विशेष रूपेण जानते हैं अविद्या विशिष्ट होकर के अनंत जीव होकर के तत्त्व तत्द्रूपेण वही ईश्वर ही जानता है माया उपाधिक होकर के सामान्य रूपेण जान रहे हैं जीव उपाधिक अविद्या उपाधिक होकर के विशेष रूपेण जान रहे हैं अर्थात जीव जैसा जान रहा है कि यह पुष्प है यह ग्रंथ है यह टेबल है इस प्रकार की जान रहा है। ईश्वर सामान्य रूपेण जान रहा है कि यह है विशेष रूपेण जान रहे हैं कि ईश्वर है। जान जानते हैं कि देवदत्त पुष्प को जानता है ईश्वर विशेष रूपेण भी सब जानते हैं किंतु स्वयं नहीं जीवात्मा जीव, जीव रूपेण वो विशेष को जानते हैं जब जीव को यथार्थ ज्ञान हो रहा है जीव पुष्प को देख रहा है ईश्वर जानेंगे देवदत्त पुष्प को देख रहा है और जीव अभी रज्जु में सर्प देख रहा है तो ईश्वर जानेंगे देवदत्त रज्जु में सर्प देख रहा है माया विशिष्ट होकर के सामान्य रूपेण जान रहे हैं कि पदार्थ है इस प्रकार की जानेंगे और विशेष होकर के जीव रूपेण जो जीवो जो जान रहे ईश्वर जानेंगे कि वो जीवो ऐसा जान रहा है विशेष रूप का ज्ञान तो ईश्वरों को जीव का माध्यम से ही होगा इसको और थोड़ा स्पष्ट करने के लिए जैसे हम कहते हैं कि कारण शरीर में व्यष्टि में अभिमान करने वाला कौन है प्राज्ञ और समष्टि में ये प्राज्ञ कुछ विशेष पदार्थों को जानता है ये कठिन है सब तत्व तो तो बोध ही भूल गए प्राज्ञ कुछ विशेष पदार्थ को जानता है क्या अज्ञान अज्ञान ठीक है अज्ञान तो सामान्य रूप है घटा पटा नदी पर्वत तो ये जानेगा प्राज्ञ नहीं।, नहीं जानेगा किंतु तयसव जान सकता है विश्व जानेगा इसी प्रकार की जब ईश्वर स्थिति है वो केवल जानेगा कि सब है सुसुप्ति में हमको ये ज्ञान रहता है कि हम है क्योंकि उठ करके कहता है मैथा किंतु सुसुप्ति में विशेष ज्ञान रहता है क्या नहीं रहता है इसी प्रकार की ईश्वर की स्थिति उस अवस्था में केवल सामान्य ज्ञान ही आएगा माया विशिष्ट जब जीवात्मना हो जाएगा नाना रूपों में आ जाएंगे ये प्रत्येक जीव जो जानेंगे तद तदात्मना ईश्वर ही सब जानेंगे तात्पर्य ये मंत्र का ऐसे ही है जहाँ भी कहा जाता है सर्वज्ञ सर्वविद सर्वज्ञ सामान्य रूपेणा जानता है सब सब है इस प्रकार जैसे सुसुप्ति में और विशेष रूपेण जानता है तो तत्व जीवात्मा ना जानेंगे तत्व जीव अर्थात जीव सब उत्पन्न हो गए सृष्टि हो गए तय तो अथवा विश्व आकार में आ गए तब तो ईश्वर ये जानेगा और हम लोग का सारे उद्यम क्या है कि ईश्वर स्थिति में जाने के लिए ये विशेष आत्मा ना जाने इसको जानने से कुछ लाभ नहीं है क्योंकि ये तो कल्पित है ईश्वर स्थिति में जाने जाने का अर्थ है कि सब चीज़ को सामान्य रूपेणा जाने सामान्य रूपेण अर्थात ये पदार्थ हाँ पदार्थ है ये कितना बड़ा है कितना वजन है वो सब चला तो विशेष रूपेण इसे जीवात्मा ना हुआ ये जितना ये जीव रूपेण स्फुर इसको घटाए बार बार चिंतन करें ये विशेष रूप हम क्यों जान रहे हैं इतना अधिक चिंतन न, ये क्यों चल रहा है संसार में ये सबको हटाना कि तो केवल इतना ही अनुभव होगा कि अज्ञान है तो अज्ञान फिर दूर हो जाएगा धीरे धीरे यह सर्वज्ञ सर्ववेद यश ज्ञानमयम तपह अभी ईश्वर सृष्टि करेंगे सृष्टि करेंगे तो जैसे प्रजापति सृष्टि करते हैं तपस्या करके ईश्वर भी तपस्या करेंगे तो तपस्या करने के लिए ईश्वर की भी वही पीड़ा होगी तो फिर हम और ईश्वर में अंतर क्या रहा इसलिए कहते हैं यश तप ज्ञानमय ज्ञान अर्थात केवल सृष्टिक्रम का और स्रष्टव्य पदार्थों का पूर्व पूर्वकल्प में जैसे थे सभी ये जीव ऐसे ही उनका अंदर में क्षोभण विचार मात्र आरंभ होगा इसको ज्ञान कहा गया जिसको पूर्व मंत्र पूर्व नहीं पूर्व पूर्व मंत्र में कहा गया था तपसाचीय थे ब्रह्म वही उनका तपो हो गया ज्ञानमय केवल क्षोभण विचार अनुआलोचनम तस्मा तस्मात्तर्वज्ञात ईश्वरा एक त्रह्म ब्रह्म अर्थात अर्था हिरण्यगर्भ आगे नाम नाम अर्थ शब्द यज्ञ दत्त देवदत्त इत्यादि आगे रूपम रूपम अर्थात ये नील शुक्ल पीत ये सब जो आगे आगे अन्नम अन्नम बृह्यवादी ये सब कहते आगे तो हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति आगे नाम रूप अन्न ये कुछ अर्थात उपलक्षण विधेय कुछ कह दिया गया आगे द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड में सब इसका विस्तार से कही जाए कहा जाएगा अभी केवल थोड़ा कह दिए टीका में वक्ष्यमाण अविद्या अविद्यावरण प्रकरण प्रकरण से आरंभा पर विद्यासूत्राथ उपसार जो भाष्य में प्रथम भक्ति में कहा गया यह जो नवम मंत्र है यह भक्ष्यमाण अर्थ को कहेगा तो वक्ष्यमाण अर्थ क्या है टीका में कहते हैं वक्ष्यमाण से अविद्यावरण प्रकरण द्वितीय मुंड कहेगा अविद्या का कार्य का विवरण करे वो प्रकरण तो hmm. पर विद्या विवरण तो द्वितीय मुंड गया एक नंबर टिप्पणी दे दिए अपर विद्या विवरण प्रकरण से आगे मुंडक आएगा उसमें पर विद्या सूत्रार्थ उपसंहार पर विद्या जो यद अदृश्यम अग्राह्यम अवोत्र अवरण कहा गया था उसका उपसंहार अर्थात विद्या विचार का उपसंहार कर दे उपस मतलब सामयिक आगे तो और विचार आएगा अर्थात यह जो प्रथम मुंडक हुआ यह जैसा संज्ञा प्रकरण कहते हैं ऐसे हो गया विद्या भी थोड़ा दिखाया गया अविद्या दिया गया आगे इनका विस्तार सब कहा जाएगा अप, विद्या सूत्र उपसंगार इत्यर्थ भाष्य में यह उक्त लक्षण उक्त लक्षण अक्षरा विश्व ये विसर्ग नहीं है यहाँ है ना अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है कर लेंगे बाद में सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्वं सर्व इति सर्वज्ञ सामान्यन सर्व जाती टीका में कहते हैं समष्टि रूपेण माया खेन उपाधिना इत्यर्थ समष्टि रूप माया माया के द्वारा जानता है जैसे हम सुसुप्ति में जानते हैं हम है बाकी है, कुछ का विशेष रूपेण भान नहीं होता है आगे भाष्य में विशेषेण सर्व वेत्ती विशेष रूप से सब जानता है तो सर्वविद ओकेश टीका में रूपेण व्यक्टिूपेण अविद्याख्यन उपाधि अनंतजीवभाव आपन्न सर्व च तत्सृष्ट सो, तत सो उपाधिं ये अनुसार कर लेंगे ये भिन्न पद है नया में ठीक हुआ है उपाधिं ठीक है सो उपाधिं हाँ। तत्सृष्टम च इसको जानते हैं इति व्यक्ति अधिदव अध्यात्म सूत्रितः सूत्रि रूपेण अविद्याख्यन उपाधि न्यष्टि सजीव हो गए उनके उपाधि होगे गए अविद्या अविद्याख्यन उपाधि अविद्या उपाधि के द्वारा अनंत, अनंत जीव भाव आप जीव भाव को प्राप्त किया कौन प्राप्त किया ईश्वर स एव वही स एव ईश्वर सर्व स्वउपाधि तत्संश्रिष्ट च व्यक्ति यह जो ईश्वर सारे उपाधि को अर्थात तो प्रत्येक अविद्या को जानता है अनंत जीव हो तो अनंत अविद्या हो यह सब उपाधि को जानता है और तत्संश्रिष्टम उपाधि से संश्लिष्ट हुआ बुद्धि वो बुद्धि वो सबको भी ये जानता है व्यक्ति इतिदैवम अध्यात्मम च तत्व अभेद अधिदैव समष्टि अध्यात्म व्यष्टि अध्यात्म अधिदैव अर्थात समष्टि व्यष्टि में तत्व में अभेद है वास्तविक समष्टि व्यष्टि में कोई भेद नहीं है वही समष्टि ही व्यष्टि रूप बनकर के विशेष को जान रहा है तत्व अभेद सूत्रित अच्छा ठीक है सूत्रित तो सूत्रित तो दो नंबर टिप्पणी द्वितीय मुंडकादीचरिष्य माणत्वात्चरिष्यमाण ठीक है विचार किया जाएगा द्वितीय मुंडक में यह विचार किया जाएगा कि समष्टि व्यष्टि वस्तुत तो अभेद है सृष्टि आगे भाष्य में यश्य ज्ञानमय यी क्या मैं प्रथम सृष्टित्व प्रजापतिनाम तपसा प्रसिद्धम तदवत ब्रह्मणों की सृष्टित्व तपोनुष्ठान वक्तव्य पूर्व प्रजापति ये सब श्रष्टा होते हैं और ये तप करके ही ये सृष्टि करते हैं और प्रजापति लोग जो तप करते हैं कहते हैं वो क्लेशात्मक तप और में जाते हैं ये गृह में आता है थोड़ा और पुराण में अधिक आता है मनु सतरूपा ये गए अरण्य में तपस्या करने के लिए कितने हज़ार वर्ष तपस्या किए ये सब प्रसिद्ध पुराण आदि में कहा गया है जब शरीर का क्लेश सहन करके तपस्या करते हैं तदवत ब्रह्मणों भी सृष्टित्व ब्रह्म ब्रह्म अर्थात ईश्वर यहाँ ईश्वर भी अगर सृष्टा होगा तो उनको भी ऐसे क्लेशात्मक तपो करना पड़ेगा अगर ईश्वर को भी क्लेश होगा तब ततः संसारित्व प्रसजिए तो क्योंकि ईश्वर का जो संज्ञा महर्षि पाणिनी कहते हैं क्लेश कर्म विपा का शेर अपरामृष पुरुष विशेष ईश्वर है अगर उनको भी क्लेश होगा तो फिर ये कहाँ ईश्वर रहे वो भी जीव हो जाएंगे संसारी तम प्रसज्येत इति आशंक्य आह ईश्वर संसारियों के जैसा तपस्या नहीं करते भाष्य में यश्य ज्ञानमय तप ज्ञानमय अर्थात ज्ञान ज्ञान विकारम सार्वज्ञ लक्षणम सार्वज्ञ पुराना पुस्तक में यह आकार छूट गया सर्वज्ञत्व लक्षण तप न आयास लक्षण उनको ये क्लेश करना नहीं पड़ता है आयास लक्षण तपह नहीं है ये जो ज्ञान विकार उसके ऊपर टीका में कहते हैं सत्व सत्व प्रधान माया क्यों विकारस तदुपाधीक ज्ञानकारन सर्वदार्थिज्ञ तपो न इत्यर्थः क्लेश रूप प्रजापतिनाव सधानाया ईश्वर की उपाधि मया षंत उ ज्ञानाख्यकार ज्ञान ज्ञानरूपक विकार अर्थात माया में ज्ञान ज्ञानरूपक विकार अर्थात स्रष्टव्य पदार्थ और सृष्टिक्रम विषय का जो विचार है तदुपाधिक्ञान विकार तद उपाधि तद अर्थात यह जो तदुपाधि विकार ज्ञानाख्य विकार अभी वो ज्ञान उपाधिक माया अभी ज्ञानरूपेण परिणत हो रहा है और वो ज्ञान उपाधिक ज्ञान विकारम सृज्यमान सर्व पदार्थाभिज्ञत्व लक्षणम तपह अच्छा ठीक है तद उपाधिकम अर्थात ये जो ज्ञान वही ज्ञान ही ईश्वर इस, का उपाधि होता है और वो ज्ञान का विकार उसी को ही तपह कहा गया तो यहाँ और कुछ थोड़ा समास अलग देख करके कल स्पष्ट करेंगे सृज्यमान सर्व पदार्थ अभिज्ञ तो लक्षणम तप सृज्यमान जो आगे सब सृष्ट होंगे पदार्थ वो पदार्थ को सब जानना यह जो तप है अर्थात तद विषय को वृत्ति माया का वृत्ति यह है इसी को ही तप कहा जाता है वो ज्ञान विकार है विकार अर्थात ज्ञान विशेष है एक प्रकार की माया में क्षोभण शब्द व्यवहार करते हैं उसका अर्थ है माया की वृत्ति जिसमें जिस वृत्ति का विषय सारे स्रष्टव्य पदार्थ और सृष्टि सृष्टिक्रम यह रहता है न तो क्लेश रूपम क्लेश रूप का तप ईश्वर नहीं करें जैसे प्रजापतियों को सृष्टि करने के लिए क्लेश रूपों तप करना होता है तो प्रजापतियों को क्लेश रूपक तपह करना पड़ता है क्योंकि प्रजापति यह सब सत्व प्रधान वाला अर्थात तो ईश्वर कोटि का नहीं है तो इनमें जो कुछ रजस रह जाता है उस रजस को शांत करने के लिए वो लोग क्लेशात्मक तपह करते हैं जब तक रजस तमस है तब तक क्लेशात्मक तप करना पड़ेगा ईश्वर में यह रजस तमस का न्यूनता होने से सत्व प्रधान होने से क्लेशात्मक तप करके शुद्धि करने का आवश्यक नहीं है भाष्य में सर्वलक्षण तपोन आयासलक्षण एतद् एक तुम कार्यलक्षण ब्रह्म हिण्यकर्भाख्यम जायते तस्मा तस्द यथोक्ता सर्वश्वरा यज्ञर उसुषे एतदर्थात तद, आगे जो हिरण्यगर्भ गर्भ उत्तम कार्यलक्षणम ब्रह्म कार्य ब्रह्म हिरण्य और कारण ब्रह्म ईश्वर शुद्ध ब्रह्म जो चैतन्य कहा जाएगा कार्यलक्षणम ब्रह्म कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ गर्भ का उत्पत्ति होती है इसलिए उसको कार्य ब्रह्म कहा जाता है किंच नाम आगे नाम ब्रह्म के आगे नाम नाम अर्थात असौदेवदत्त यज्ञ दत्त इत्यादि लक्षण काग्य रूपम काग्य मंत्र में रूपम इदम शुक्ल नीलम् इत्यादि आगे अन्न अन्न च ब्रीहदिलक्षण जायते वो सब ईश्वर से उत्पन्न होते हैं ईश्वर से साक्षात नहीं जैसे क्रमश पूर्व में कहा गया सभी किंतु ईश्वर से उत्पन्न होते हैं पूर्व मंत्रोक्तक्रमेण इतिरोधो दृष्टव्य पूर्व मंत्र में क्रम कहा गया था तस्माद्रम्हनाम रूपम अन्न च जायते यहाँ कह दिया गया पदार्थ क्या क्या उत्पन्न होते हैं और पूर्व मंत्र में अन्नम अभिजात है अन्नाथ प्राण सत्य लोका ये सब क्रम यह अष्टम और नवम मंत्र में सामंजस्य बैठा लेने का कोई दोनों में विरोध नहीं है अच्छा ये प्रथम मुंडक पूरा हुआ उसमें कहा गया कि सृष्टि का आगे मुंडक में और अधिक व्याख्यान होगा उसको अभी दे रहे हैं अच्छा भाष्य में सांगा वेदा अपरा विद्या विद्याग्ता हृग्वेद यजुर्वेद इत्यादि न अंग के साथ वेद ये सब अपरा विद्या कहा गया तत्रपरा ऋग्भेदो यजुर्वेद सामवभेदो थर्वेद आगे का शिक्षा शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छंद छंदो ज्योतिषमीति ये सब अपरा विद्या कह दिया गया था और आगे यद अदृश्यम अग्राह्यम अवर्णम अगोत्रम कहकर्केदीन नामूप पुराण पुस्तक में प उठ गया म अन्न च जायते ग्रंथन उक्तलक्षण अक्षर यया इति पराविद्या पर विद्या सब सब विशेषणा उत्ता नाम रूपम अन्नम ये जो कहा गया पूर्वमंत्र में चा इति चाएंते अर्थमंत्र से मंत्र पर्यंत ग्रंथन उक्त लक्षणम अक्षरम जो अक्षर ईश्वर ब्रह्म उसका लक्षण के साथ यया विद्य अधिगम्यते विद्या तो से जिसकी प्राप्ति होती है इति परा विद्या स विशेषण उक्ता विशेषण के साथ विशेषण अर्थात जो उसका स्वरूप है यह कोई भिन्न पदार्थ विशेषण नहीं है जो कहा गया एक नंबर टिप्पणी दे दिए स विशेषण की अदृश्यत्वादि विशेषण का अक्षर विशेषण अदृश्य ग्राह्य ये सब जो कहा गया विशेषण यह अक्षर यो विद्या से प्राप्त होता है अतः परम विद्या परं अनो विद्यो विवक्त संसारमोतो ग्रंथ आरभ्यं आगे अनयो हो अनो अर्थात विद्यो हो परापर परापरे ये दोनों विद्या का विषयों पर विद्या का विषय अपर विद्या का विषय विवेक्तव्यो अलग अलग करके स्पष्ट करवाएंगे संसार मोक्षो कौन सा विद्या का विषय संसार होगा अपरा विद्या और पराविद्या का विषय मोक्ष इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्य आगे का मंत्र ये सब कहा जाएगा तत्र पर विद्या विषय विषयः कर्त्रादि साधन क्रियाफल भेद रूप संसारो अनादि अनादिनंत दुखस्वरूपवाद धातव्यः प्रत्येकं शरीरभिः यहाँ तक पंक्ति देखेंगे अपर विद्या का अपरा विद्या का जो विषय होगा वो क्या है कहते हैं कर्त्रादि साधन क्रियाफल भेद रूप कर्त्रादि आदि से निश्चय कर्ता आगे ऋतिक पत्नी वित्त और कारक संप्रदान अधिकरण करण ये सब कर्त्रादि से सब ग्रहण हो जाएंगे ये सब साधन हो गए ये साधन से क्रिया संपादन होगा और क्रिया का फल होगा कर्त्रादि साधन क्रिया फल भेद भेद विशेष ये सब नाना रूपों भेद ज्ञान विशिष्ट यही संसार Uh, कर्ता अपने को कर्तृत्वान तो मानेगा और फलो भोग करने के लिए भोक्तृत्ववान तो भी स्वीकार करेगा यही कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो ये संसार है और भोक्तृत्व तो जो होगा तो जिसे भोक्ता बनेगा वो सुखी होगा ना दुखी होगा जिसे भोक्ता होगा भोक्ता सुखी होता है ना दुखी होता है दोनों होगा तो कहते हैं कि ये संसार कर्ता भोक्ता सुखी दुखी यही संसार और ये संसार कहते हैं अनादि अनंत अनादि है और अनंत भी है इसके लिए टीका में बामों में कहते हैं अनादि रूपो उपादान रूपेण अनादि रूपो, रूप, रूप, रूप, रूप अनादिरूप आदान रूपेण अनादिर उपादान रूपेण अच्छा रू दीर्घ है ना नया पुस्तक में रूह्रस्व है तो अच्छा ये पुराना में ठीक कर लीजिए अनादिर उपादान रूपेण अर्थात यह जो संसार अनादि भी है अनंत भी है तो अनादि क्यों हुआ कहते हैं उपादान रूपेण अनादि ये संसार का उपादान क्या है ये संसार का उपादान माया कहा जाएगा और ब्रह्म को लेंगे तो ठीक है दोनों ही अनादि है और अनंत अनंत क्यों है कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानात प्राग प्राग अंत असम्भवात ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक ये संसार का नाश नहीं होगा संसार अज्ञान अवस्था में व्यावहारिक है ना प्रातिभाषी है व्यावहारिक तो व्यवहारिक पदार्थों का नाश ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त ज्ञान से हो जाएगा नहीं होगा इसलिए कहते हैं अनंत ब्रह्म ज्ञानत प्राग् अंत असम्भवत प्रत्येकम आगे प्रत्येकम शरीर भीर हाथव्य है प्रत्येक शरीर शरीर अर्थात प्राणियों के द्वारा विशेष करके मनुष्यों के द्वारा हाथव्य है हातव्य ये संसार त्याज्य है क्यों कहते हैं दुखर उपत्वात इति अने यद आहू अच्छा ठीक है पंक्ति देख लेते हैं अच्छा न पहले भाष्य भाष्य दक्षिण पार्श में द्वितीय पंक्ति में अच्छा प्रथम पंक्ति का अंतिम चल रहा था अनादिर अनंतो दुख रूपत्वाद हाथभ्य हाथभ्य है संसार अनादिर अनंत है दुख रूप है दुख स्वरूपत्वा दुख स्वरूपत्वात पाठ है तो दुख स्वरूपत्वात हाथव्य है संसार किसके द्वारा कहते हैं भी प्रत्येक प्राणियों के द्वारा ये तो प्रत्येकम अवयभाव समाज से हाँ टीका में आगे शरीरि जो प्रथम पंक्ति टीका में देख रहे थे शरीरिर्तव्य क्यों कहते हैं दुखरूपवा इतना कह करके अनेन यद अने यदुकवादि एक चैतन्यम एक विद्य बद्ध संसरती भाष्यकार ने कहे दक्षिण पार्श्व में द्वितीय पंक्ति में शरीर भी ही। तो कितने जीवों को ये कहता है ये शब्द बहुत जीवों को कहता है ये शब्द को लेकर के टीकाकार अभी कह रहे हैं शरीर भी हाथभ्य क्यों दुख रूपत्वाद ये संसार इति अने अर्थात शरीर भी शब्द के द्वारा यद एक जीववादी न आहू जो एकजीववादी वाले कहते हैं एकजीववादियों के मत में शरीर भी ही बनेगा उनका तो एक ही जीव है तो एकम चैतन्यम एकया या बद्धं बद्धम चैतन्य एक है अविद्या एक है वही संसरती तो एक ही जीव है वैसे एकजीववाद वाले कहते हैं और तदेव वही जो एक जीव कदाचीन मुचते तो कभी वो मुक्त हो जाएगा न ना अस्मदादी नाम बंध मोक्ष उस वो जो एक ही जीव है वो कभी मुक्त हो जाएगा तो हम लोग सब मुक्त हो जाएंगे हम लोग का कोई और बंध मोक्ष नहीं रहेगा तो यहाँ टीकाकार कह रहे हैं कि शरीर भी ही शब्द के द्वारा इति तद अपास्तम भवति जो एक जीववादियों का मत है वो अपास्त हो गया क्योंकि भाष्यकार स्वयं या भी ही कह रहे हैं टीकाकार तो आगे कहते हैं ये जो एक जीववाद वाले हैं कहते हैं श्रुति बहिष्कृतत्वाद ये लोग श्रुति श्रुति अंतर्गत नहीं है और वेदांत तो का मुख्य मत एक जीववाद है ना नाना जीववाद है <coughs> एक जीववाद वेदांत तो का मुख्य मत एक जीववाद है और टीकाकार कहते हैं श्रुति बहिष्कृतत्वा था तो इसके लिए टिप्पणी उसको सामंजस्य कह देते हैं कौन सा श्रुति इनको बहिष्कार कर दिया एक जीववाद को कहते हैं जीवन मुक्ति प्रतिपादक इत्यादि अगर एक जीववाद रहेगा वो एक जीव जो मुक्त हो जाएगा तो फिर आगे और ये संसार ये सब कुछ रहेगा ना अन्य जीव रहेंगे कुछ भी नहीं रहेंगे तो फिर उस जीव का मुक्ति हो गया तो फिर और जीवन मुक्त ये जीवन मुक्त महापुरुष है हम लोग बद्ध है हम लोग उनका शरण में जाना चाहिए ये सब जो जीवन मुक्ति शास्त्र हैं ये सब फिर उसके और प्रामाण्य रहेगा एक जीववाद में नहीं रहेगा तो इसलिए जो कहते हैं टीकाकर की श्रुति बहिष्कृतत्वाद इसका अर्थ हो क्या जीवन मुक्ति श्रुति बहिष्कृत जीवन मुक्ति श्रुति एक जीववाद को ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि एक जीववाद में जीवन मुक्ति नहीं बन पाएगा वो तो विदेह मुक्ति हो जाएगा क्योंकि आगे जगत नहीं रहेगा क्योंकि ज्ञान उत्तर काल में तो ज्ञानी की दृष्टि में केवल ब्रह्म ही है बाकी ये सब शरीर मनो बुद्धि प्रारब्ध अविद्या से ये सब अज्ञानियों का प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा जाता है तो अगर एक जीववाद हुआ तो कहेंगे जिस समय में ज्ञान हुआ कहते हैं अगर कुछ नहीं है तो वास्तविक तो एक जीववाद में विदेह मुक्ति को ही ये अर्थात मुख्य मुक्ति कहेंगे किंतु तो शास्त्र सिद्ध होने के लिए मर्यादा सब बना करके कर रखने के लिए यह उपाय को अर्थात व्यवस्थित रखने के लिए जीवन मुक्ति शास्त्र को भी ग्रहण किया जाता है आगे भाष्य में द्वितीय पंक्ति में सामस्त्य नदी स्रोतपद अव्यवच्छेद रूप संबंध इस प्रकार की विसर्ग हो जाएगा शरीरों शरीरों के द्वारा जीवों के द्वारा ये संसार त्याज्य है कैसे कहते हैं सामस्त्य पूरा पूरा संसार त्याज्य है नहीं तो आधा तो त्याग कर दिया किंतु तो पीछे तो थोड़ा हाथ में कहते हैं ना मुट्ठी में बांध करके थोड़ा सा रख लिया तो कहते हैं ऐसा नहीं समझती है न ये त्याजी है नदी स्रोतवत अव्यवच्छेद रूपह संबंध ये संसार का संबंध कैसा होता है नदी स्रोतवत अव्यवच्छेद रूपह यहाँ विसर्ग होगा और संबंध आगे विराम ये सकार विकट जाएगा संबंध ये विराम हो जाएगा ये आगे यहाँ थोड़ा नया पुस्तक में भी आगे जो आएगा उसमें संशोधन करना है देख लेंगे यहां बड़े महाराज जी का वहां के हैं ये सब संबंध हा। तद उप समलक्षण मोक्ष है पर विद्या विषयो ये जो संबंध हो गया ये संसार का संबंध संसार हो गया नदी स्रोत व्यवच्छेद रूप है यह तद उपशम लक्षण मोक्ष इसका उपशम यह जो संसार का संबंध ये उपशम हो जाएगा यही मोक्ष है पर विद्या विषय अनादि अनतो अजरो अमर अमृतो अभयः शुद्ध प्रसन्नः स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षण परमानंदो अद्वय संसार का उपशम हो जाना मांडू के उपनिषद में कहा जाता है प्रपंच उपशम है शांतम शिवम स शांतम शिवम अद्वैतम यही मोक्ष है ये मोक्ष पर विद्या का विषय है अपर विद्या का विषय जैसे कर्तरादि साधना क्रिया फल इस प्रकार की पर विद्या का विषय मोक्ष तो ये जो पर विद्या का विषय मोक्ष मोक्ष ये ब्रह्म ही है वो भी अनादि अनंत है संसार भी अनादि अनंत और ब्रह्म भी अनादि अनंत किंतु अन्य प्रकार की इसका व्याख्यान है अनादि अनंत अजरो आगे अजर अर्थाजरा रही था। ये तो चैतन्य चिद्रूप है अमरह अमरह टीका मैं कहते हैं बामा पार्श्व में न सामस्ती ना अच्छा टीका में रह गया आज तो तीस तक पाठ चलेंगे जिनको जाना है तो जा सकते हैं सुसुप्ते क्रियाकारक फलभेद से प्रमाणम भवती सुसुप्ति में भी यहाँ कहा गया कि संसार का बंधन को पूरा पूरा त्याग करना है सामस्त्यना संशय करने वाला कहेगा हम तो प्रतिदिन संसार बंधन को छोड़ देते हैं जो जितने समय सुसुप्ति में जाते हैं उस समय में संसार बंधन अनुभव होता है क्या नहीं होता है तो भाष्यकार सामस्त्य क्यों कहे हैं तो उसके लिए कहते हैं सुसुप्ते क्रियाकारक फलभेद से प्रणति क्रियाकारक रूप जो संसार है उसका हानि सुसुप्ति में भी होती है किंतु बुद्धिपूर्वक प्रहाण से तत्व विशेषम बुद्धिपूर्वक संसार का हानि करना है ज्ञान से आत्यंत विनाश करना है तो विशेषम आह सुसुति संसार का जो सामयिकनाश वो नहीं पूरा पूरा नाश होना चाहिए सामस्तन आगे टीका में स्वधि अविद्या्य अद्याप्रणेन आत्यक्रहाफल स्व उपाधि स्वदसे चार नंबर टिप्पणी दे दिए स्व अचतन्य जीव स्वपाधि स्व हो गया मुमुक्षु मुक्षु का जो उपाधि है अविद्या अविद्या का कार्य स्वधि उपाधि उपाधि हो गया अविद्या अविद्या का जो कार्य है अविद्या अविद्या अविद्या्य अद्याणेन आत्यक्रहाण अविद्या हो गया कारण अविद्या का कार्य हो गया कर्तृत्वभोक्तृत्व सुखिव तो, दुखिव ये सब जब अविद्या का ही नाश हो जाएगा अविद्या का कार्य संसार का आत्यंतिक नाश होगा नाश से जो नाश होता है ये आत्यंतिक नाश हो और नाश नहीं होकर के खाली नाश हुआ कारण अभी बचा है कार्य का नाश हुआ ये कार्य कहाँ जाएगा कारण में जाएगा अभी कारण बचा रहा तो फिर कार्य हो जाएगा इसलिए उस कार्यनाश को आत्यंतिक नाश नहीं कहा जाएगा आत्यंतिक प्रहाण विद्या फलम इत्यर्थ ये जो मोक्ष है कहा गया भाष्य में अजर अमर अमर का अर्थ टीका में कहते हैं अमर अपक्षय रहित अमर कह करके आगे अमृत कहते हैं अमृत नाशरहित इसलिए अमर और अमृत में अलग अलग, अलग अर्थ हो गया अमर में अपक्षय रूपक विकार का अभाव और अमृत में विनाश रूप विकार का अभाव आगे भाष्य में अमरो अमृतो अभय शुद्ध स्वात्मप्रतिष्ठा स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षण इति ये मोक्ष हैं शुद्ध अभय कोई भय नहीं शरीर मन बुद्धि ये सब को लेकर के भय जब निश्चय हो गया कि हम चिद्रूप है कोई भय नहीं शुद्ध शुद्ध अर्थात अविद्या अविद्यात माया रहित प्रसन्न प्रसन्न अर्थात ये जो धर्मा धर्मों के चलते कभी सुख कभी दुख ये सब परिवर्तन होता रहता है वो धर्मा धर्म नहीं रहने से कोई अर्थात चित्त वैचित्य कोई परिवर्तन भी नहीं है एक रूप रहता है स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षण है परमानंदो अद्वय स्वात्मनी प्रतिष्ठा अर्थात मैं हूँ केवल अचित रूप इसी प्रकार की परमानंद अद्वय आज यहाँ तक ओम नो मित्र शो भव श्रु dame yo prachakshya